शिव पुराण रुद्र संहिता सती ने कहा देव देव सर्वेश परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं आप भी सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं नाथ ये दोनों पुरुष कौन है इनकी आकृति विरभ यथा से व्याकुल दिखाई देती है ये दोनों धनुर्धर वीर वन में हुए क्लेश के के भागी और दीन हो रहे हैं इनमें जो जेष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे, थे आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था आप इस समय भक्त के समान विम विनम्र क्यों हो गए थे स्वामी कल्याणकारी शिव आप मेरे संशय को सुने प्रभो सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे यह उचित नहीं जान पड़ता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद कल्याण कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले परमेश्वर ने कहा देवी सुनो मैं प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ इसमें छल नहीं है वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है प्रिय ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं इनके नाम है श्रीराम और लक्ष्मण इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं उनका नाम लक्ष्मण है इनके बड़े भैया का नाम श्रीराम है इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं ऐसा कहकर सृष्ट करता भगवान शंभू चुप हो गए भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ क्यों न हो भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है सती के मन में नेरी बात पर विश्वास नहीं है जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु शिव ने कहा देवी मेरी बात सुनो यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो प्यारी सती जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूँ अच्छा मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूँ यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिवा का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्रीराम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले श्री राम ने पूछा सती जी आपको नमस्कार है आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान शंभू कहाँ हैं आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों कर आई हैं देवी आपने अपना रूप त्याग कर किसलिए यह नूतन रूप धारण किया है मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझ बहुत लज्जित हुई श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरनार बिंदों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती उनसे इस तरह बोली रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव नेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वटवृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट तो महिमा का गान कर रहे थे यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन अतः राघवेंक्षात विष्णु हो तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों देख ली है अब मेरा संशय दूर हो गया तो भी महामते तुम मेरी बात सुनो मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनी कैसे हो गए मेरे मन में यही एक संदेह है इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई उन्हें आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा तो मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना आरंभ किया